विज्ञान पढ़े हैं ऐसे एक समुदाय हमारे पास जीवन विद्या शिविर की शिविर करने के पश्चात उसमें कुछ अच्छी संतोष हुई धैर्य हुई उसके बाद वही इसके पॉलीटेक्निक से हम दिल्ली की आईआईटी से संपर्क हुए उसमें, दिल्ली में जो संपर्क हुई वहां के विद्वान उनका तरीका दूषी रही हम पहुंचते ये पूछे ये बताओ कि जो ये जो तुम कह रहे हो जो कुछ भी आप कहना चाहते हो तो ये क्या किसी किसी सिद्धांत के किसी आधार पर है कि नहीं इसका आधार क्या है हमसे पूछ तुम्हारा तो प्रस्तुति का आधार क्या है पूछ अब उससे हमको ऐसा झलका कि परंपरा के कई पंथ परंपरा, किसी परंपरा के आधार पर हम बात कर रहे हैं ऐसा हमारा उद्घार चाह तो मेरे जो बात थी किसी परंपरा से जुड़ा नहीं रहा हम सीधा बताया इसका हमारा प्रस्तुति का आधार है सहस्त रूपी अस्तित्व मैं स्वयं प्रमाण ऐसा मैं प्रस्तुत हूं प्रस्तुत मिला से वहां के विद्वान उस तत्काल में जो थे उनमें से कुछ लोगों को काफी अच्छा लगा कुछ लोगों को ऐसा लगा यह बिल्कुल पाखंडीय आदमी है बकवास करने वाले ऐसा दो प्रकार से लकीर जमा यह स्वभाविक होना ही है वो धीरे धीरे उनसे मंगल मैत्री और उनके पास जाना बैठ करके कुछ ज्ञान आर्जन, ज्ञान अर्जन करवाने की प्रक्रिया शुरू की अंततः तक आई आई टी में कुछ ऐसी प्रवृत्ति बने ये कुछ सही चीज है इस पर प्रयोग करके देखना चाहिए उसमें से सर्वप्रथम आदमी हमारे बगल में बैठे हैं रण सिंह ये अपने वो एक क्या था वो क्या ऑफिसर तो? <laughs> <laughs> <क्या थो> थे तुम क्या कहते थे नाम बताओ <उना। laughs> कोई कोई बात थे वो इन्होंने तत्काल रिजाइन दिया और उसके बाद हमारे पास में छह महीना रहे छह महीना रह करके इन्होंने जितने भी जिज्ञासाई थी उसका उत्तर पा करके अपने में ऐसा महसूस किया ये हम तो कुछ समझ में आ गई उसको प्रयोग करने के लिए तैयारी कर ली ये निर्णय अपने ढंग से अभी तक प्रयोग कर भी रहे हैं इनके धैर्य में अभी तक कोई घाटा नहीं आया ये भी नहीं आया हम जो समझे हैं ये गलत हो गयी ये भी नहीं आया ये दोनों नहीं आने से ये धैर्य भी रहा समझ के प्रति विश्वास भी रहा और इसके आधार पर अभी तक आप अपने में जुटे हैं इनके इनसे इन जुड़ने के पश्चात बागड़िया जी जुड़े सत्य जी सत्य से पर आई में सबसे प्रबल बुद्धिमान धीमान विद्वान माना जाए ऐसे एक व्यक्ति से संपर्क हुआ उनका नाम यशपाल सत्य वो फ्यूजन फ्यूजन के विद्वान उनको वो व्यवहारिक नहीं दिखा उसमें उनको संतोष नहीं हुआ इसको पा करके उनको इतना गदगद हुए पता चला उन्होंने बहुत विगत के बहुत सारे उपनिषद सब कुछ पढ़े थे उस बात का उद्गार दिया उन्होंने विगत ने यह सब कहा है उसके आगे की ये चीज ऐसा उद्घार दिया उसमें वो बहुत कुछ करने वाले थे संयोगवश उनका भी योग अपने से हो गए ऐसा हम लोग हम लोगों को उनके साथ और, और कुछ सुख पाने का योग नहीं था उस, उसका भी योग होगा, गया और रम अपने आ, मन से जो जुड़े एकाग्र चित से जुड़े है। ठीक है ये एक बिजनौर और, और उसके आसपास के गांव में पहले से भी इनका पहचान था ये पहले से स्थापित व्यक्ति उनको इनके बात पर वहां के लोगों पर लोगों का आस्था है उसके आधार पर इनके बात सुनते हैं आस्था जताते हैं इसका कई बार हमने अजमाया है ये बात प्रमाण है उसके बाद जो है न इसमें कानपुर में एक सेंटर तैयार हुई उसमें प्रधान व्यक्ति गणेश बागड़िया रहे वो अभी तक वो कार्यक्रम चल रहा है उसके बाद जो है न धीरे धीरे हैदराबाद में और एक सेंटर राए। चली, रायपुर में रायपुर में चली रायपुर में सेंटर में कुछ और आगे बढ़ने की बात आई और वहां भी लोग काफी जुड़े है प्रयत्न कर रहे हैं इस ढंग से जगह जगह में प्रयत्न चल रहे है उसको धीरे धीरे आप सभी सुनाएंगे कुल मिलाकर के क्या मतलब हुई हम, हमारा जो है ना ये अनुसंधान का कारण क्या था अध्यात्मवाद का रहस्यमयता रहस्य जो है ना अस्तित्व तुम्हें रहस्य होने का कोई कारण नहीं है और अध्यात्म जैसा ब्रह्म जैसा वस्तु अव्यक्त रहने का कोई कारण नहीं है व्यक्त करने का मतलब बुरखा लगेगी बुरखा लगाने का कोई कारण है नहीं इसके आधार पर यह अनुसंधान अनुसंधान से यह पता चला ब्रह्म जो है ना सभी वस्तु, सभी वस्तु को प्राप्त है प्राप्त का अनुभव करना मानव के पास अधिकार है वो अनुभव जो है ना वसाह के रूप में अनुभव होता है ये हमने अनुभव किया वो छूटिया संविधान आचरण ये ये बात आई इस बात को आने के पश्चात दर्शन रूप में कुछ बात कही गयी है नाम दिया गया है मानव व्यवहार दर्शन कर्म दर्शन अभ्यास दर्शन अनुभव दर्शन ऐसा नाम दिया उसके बाद विचार में दिया समाधानात्मक भौतिकवाद व्यवहारात्मक जनवाद आत्मक, आत्मक, आत्मक अध्यात्मवाद ऐसा नाम दिया और उसके बाद शास्त्र में नाम दिया तो आवर्तनशील अर्थशास्त्र व्यवहारवादी समाज शास्त्र और मानव संचेतनावादी मानविज्ञान ऐसा नाम दिया इस ढंग से पूरे बातों को प्रस्तुत किया उसके बाद संविधान लिखा संविधान लिखा मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान संविधान लिखा है इस ढंग से मानव को जो आवश्यकता है आचरण से संविधान तक संविधान से व्यवस्था तक व्यवस्था से आचरण तक जो आदमी जो जांच सकता है उसका पूरा व्यवस्था प्रस्तुत किया है उस पर लोगों को कुछ धीरे धीरे भरोसा तो बनी रहा है अभी गुप्ता जी काफी भरोसा व्यक्त किया है और उसी प्रकार हम हम सब जितने भी इस विचार के साथ जुड़े हैं सब में ये भरोसा की बात तो पूरा बनता है ये तो है यह भी देखा गया इसको लेकर के जो जीवन विद्या कार्यक्रम जहां जहां होता है जीवन विद्या को जितने भी सुनते हैं उनमें नवीन उत्साह जगती है यह भी देखा गया उसके बाद जिज्ञासा के अनुसार आगे विद्वान होना बनते ही है। ये इस प्रकार से एक छोटा सा बात केवल हमारा स्वयं की ये संकट जो ये रहस्यवाद से पैदा हुआ संकट भौतिकवाद से पैदा हुआ संकट इन दोनों से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न उस प्रयत्न में मेरा सफलता समाधि संयम पूर्वक होना उसको मानव के लिए अर्पित करने के प्रयत्न आप तक पहुंचने का हैं क्या सौभाग्य जय मंगल का जय जय जय बा ने अभी जो बात प्रस्तुत की अभी बात और चलेगी दोस्तों तो बीच में आप इस बीच में बाबा को थोड़ा विश्राम भी मिल जाएगा और आपका कोई सवाल हो तो वो पहले देख लें जो जितनी बाबा की प्रस्तुति थी अभी तक एक प्रश्न बाबा जी से पूछना चाहते हैं कि आपने ये कहा कि आशा विचार इच्छाएं चुप हो गई समाधि के उपरांत कैसा आपने कहा समाधि के उपरांत आशा विचार इच्छा चुप होगी हाँ। तो उसके बाद फिर ये इच्छा कैसे बनी रही कि हमें कुछ मतलब इससे तृप्ति नहीं हुई तो कह रहे थे जी चुप होगी फिर ये कैसे आशा जगी आगे की बात की बताया न हाँ। यह बात बनते बारह घंटे से आज अठारह घंटे तक रहते थे अठारह घंटे तक हम ये इंतजार करते रहे अभी ज्ञान होगा अभी ज्ञान होगा ये बात हमारा शुरुआत सही रहा वो, वो रहा ही होगा क्या चीज ज्ञान होने का इंतजार रहा ही होगा ज्ञान होने की पहले ये बात स्पष्ट हो गई हमारा आशा विचार चाहे चुप हो गए, चुप होने के बाद जो अठारह घंटा 12 घंटा के बाद हमको शरीर अध्यास आती थी हम हमारा समाधि की स्थिति को हम स्वयं मूल्यांकन करते थे सब ज्ञान नहीं हुआ ये बात हर दिन बनती थी धीरे धीरे ज्ञान होने के लिए पुनः समाधि ठीक है ना पुनः शरीर अध्यास होने के पश्चात ज्ञान नहीं हुआ ये बात बनती है ये बात बनते बनते जो बर्फों बीत सब बहुत इसके संयम के लिए प्रवृति बनी कई के लिए हमारे मित्रों को ये कहने के लिए हमको संयम हुआ है असमाधि हुआ है ये कहने के लिए संयम किया हमने ये, ये तो कल्पना नहीं थी संयम से हम कोई चीज पा जाएंगे। ये तो बात थी ही नहीं किन्तु ये बात अवश्य थी जो हमारे मित्र पूछेंगे समझा करके संयम समाधि के बारे में गए थे क्या करके आये हम कहता हम कहे हमको समाजी हुआ है कैसा, कैसा गवाई दिया जाए उसके लिए संयम किए वो संयम करने पर यह ज्ञान हुआ अध्ययन हुआ वो अध्ययन मानव का बपौती हो गई मानव का बपौती होने के आधार पर वो मेरा स्वीकृति हुई उसके आधार पर मानव के हाथ में अर्पित करने के लिए हम प्रयत्न कर रहा हूं ठीक है, है न इस तरह से बात घटी देखिए समाधि में जो बात होती है शरीर का ज्ञान नहीं रहता समय का ज्ञान नहीं रहता देश का ज्ञान नहीं रहता कहा हूँ ये भी ज्ञान नहीं है शरीर का भी ज्ञान नहीं है समय का ज्ञान नहीं है इन तीनों का तीनों बात एक प्रकार से भुला हुआ रहता है या छुपा हुआ हो हु जाता छुपा जाता। हुआ जैसा हो हु जाता है इन तीनों तीनों का ज्ञान रहता है समाधि की स्थिति में इसको हम अच्छी तरह से देखा हमारे शास्त्रों में भी ऐसे ही लिखा है ठीक है और शास्त्रों में यह भी लिखा है गीता में लिखा है समाधि के बाद वो क्या होता है लिखा है ब्रह्मभूतम प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्ष लिखा है यदि ब्रह्म ज्ञान हो जाता है सब जो है व्यक्ति में कुछ चाहत खत्म हो जाता है और एक सप्तश पंचदशी नाम की एक ग्रंथ है उसको भी वेदांत का आरंभिक ग्रंथ वो मानते हैं उन, उन ग्रंथ में लिखा है छिद्युनते हृदय ग्रंथ समाधि के बाद कहते हैं छिद्युनते हृदय ग्रंथ ही हृदय में जो कुछ भी हमारा संशय रही है वह सब खत्म खत्म हो जाते हैं जो गांधे रहती थी वो खत्म हो जाते हैं उसके बाद उसको ऐसा व्याख्या दिया है जीव का जो है ना न मला, मलावल विक्षेपात्मक ग्रंथि समाप्त हो जाता है माने जीने के जीने जीव में जीने की जो कर्म है कर्म बंधन है या ज्ञान बंधन है विचार बंधन है यह सबसे छूट जाता है ऐसा व्याख्या दिया है और छिद्यन्ते सर्वसंशय सभी प्रकार के संशय समाप्त हो जाते हैं और तस्मिल दृष्टा परावर है ऐसे जो परम सौभाग्य रूपी ब्रह्मज्ञान है वह जब समझ में आ जाए उसका दृष्टा बन जाता है आत्मा उस स्थिति में यह हो जाता है लिखा ठीक है उस, उसको उसको भी हम पढ़े हैं इसको भी पढ़े हैं सब कुछ पढ़ने के बाद मैं लिखा है समाधि के बाद हमको हमको जो हुआ लिखा है भूत और भविष्य की पीड़ा वर्तमान का विरोध है शिकायत से मुक्त होने की जगह में हम आ गए संसार में समाधि से क्या फायदा हुआ संसार के प्रति हमारा शिकायत नहीं रहा सकारात्मक भाषा वर्तमान के प्रति विश्वास विश्वास तो हम नहीं समझता हूं हुआ।, हुआ वो बाद में संयम के बाद आया होगा किंतु समाधि के बाद, बाद इतना ही आया कि भूत और भविष्य के प्रति हमारा कोई शिकायत नहीं वर्तमान में कोई शिकायत नहीं यहां हम आ और वो दोनों वो जो वाक्य जो है ना इसी भाव को पूरा करता है कल कुल मिलाकर ऐसा बात हुई तो कहना ये है जो समाधि की स्थिति के बाद देह देह का स्थिति समाधि की स्थिति में शरीर का ज्ञान समय का ज्ञान और और देश समय स्थान देश का ज्ञान समय का ज्ञान शरीर का ज्ञान इन तीनों लुप्त प्राय रहते हैं इसीलिए लुप्त प्राय हम नाम दिया तो पुनः हम समाधि के बाद हमारा शरीर का ज्ञान हो उसी के साथ काल और समय देश का ज्ञान आती है संयम की ठीक है संयम की स्वयं के मैंने इसका समाधि के बाद जब पुनः हम समाधि किसे समाधि से हम शरीर के साथ ज्ञान जोड़ते हैं चेतना जोड़ते हैं उस समय में ये तीनों एकत्रित होते है हैं इसीलिए हम लुप्त रहता है आता है, ठीक है इस तरह से बात देखा गया ये स्वतः स्वतः होता, होता, होता है क्या कह रहे हैं कि स्वतः होता है क्या अठारह घंटे अपने आप में होता है इसमें कोई पहले से डिजाइन नहीं रहती स्वयं में हो जाता है उसका बताया कि हमारा आशा विचार है चाहे चुप होने का फलन नहीं है उसका परिणाम है आशा विचार है चुप होंगे मैंने देश का शरीर का ज्ञान होना खत्म हो गया नहीं मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि वापस जब आप शरीर से कांटेक्ट में आते हैं यदि वो शब्द वापस शरीर का ज्ञान होने की बात कर रहे हो वो तो पता है संकल्प के आधार पर हमारा संकल्प रहता है इतना देर तक हम समाधि में रहेंगे ठीक है न उसके बाद ऑटोमेटिकली शरीर का ज्ञान होता है ऐसा बात देखा गया उस देर तक उतने देर रहता हाँ हम अठारह घंटा तक हम अपने संकल्प से रह करके देखा है बाबा ये संकल्प अच्छा नहीं है क्या ठीक बाबा आगे आ, मैं इसको थोड़ा ज्यादा उसमें ना जाके जो बाबा जी आशा में कहना चाह रहे थे वो तो जो भौतिक कुछ पानी की खाने की करनी दुनियादारी की जो बात थी उस तरह की आशा विचार के संदर्भ में बात है मूल तो पास कुछ था न जो संकल्प था पूरा नहीं हुआ क्या नहीं नहीं दो बातें हो रही हैं आप मैं, अभी जो दो, जो आपने पूछा था एक आप और ही तो शायद उस बात को उठाना चाह रहे हैं मैंने बाबा ने कहा आशा विचार इच्छा चुप होगी हाँ, तो ये, ये क्या आशा विचार इच्छा का आशय यहाँ जो भौतिक जगत से संदर्भित चीजें हैं उसके बारे में चुप होगी लेकिन जो मूल जिज्ञासा थी वो तो बनी रही अठारह घंटे मिला नहीं ना अभी जो संकल्प है मिला नहीं आशा विचार चुपी होने से क्या हुआ देश काल और शरीर के प्रति चुप होना होगा इतनी बात हुई? नहीं एक दूसरी बात बाबा ये जो संकल्प आपको 18 घंटे बाद एक तरह से फिर से जगाता है हाँ। ये भी क्या कोई जीवन क्रिया है उस रूप में जिसके लिए आप संकल्प शब्द इस्तेमाल करते हैं वो जो संकल्प होता था वो तो इस दिन इतनी देर बैठना है हाँ। फिर जो सहज रूप में आप बारह घंटे बाद ढाई घंटे बाद जो शरीर चेतना याद आती थी वो संकल्प जीवन क्रिया है क्या है जीवन क्रिया तो है ही है कौन सी क्रिया बाबा जीवन क्रिया तो है संकल्प जो है ना जीवन क्रिया ही है जीवन के अलावा कौन संकल्प रहता है कौन सी क्रियाएँ पूछ रहे हैं है? कौन सी क्रियाएं हम समझते हैं इच्छा इच्छा को हम तीव्र बनाते थे उसी को हम संकल्प मानते थे मेरे आकलन के अनुसार यही नाम हो सकता है इच्छा की तीव्रता को हम इतना देर तक हम समाधि में रहेंगे ऐसा को ऐसा इच्छा करते थे उसका बलवती बनाते थे उसमें मन को समझा देते थे हो गया हम उस स्थिति में रह करके फिर बाद में उतना देर के बाद ऑटोमेटिकली पुनः शरीर का ज्ञान हुआ उसके साथ देश और काल आ गया इतना ही बात है ठीक है जी। नहीं थे ये संयम कैसे निकला ये नहीं समझ नहीं है। आप आज बारे साहब ने बैठे बाद में क्या कहा? वो कह रहे हैं कि समाधि से ये संयम कैसे निकला। खोज हुई कर... संयम की कैसे खोज हुई संयम कैसे उदय हुआ बताए ना इसने इसके जाँ पहले, जाँ पहले हमारे पास सूचना थी किसका पहले संयम को बताओ संयम क्या है संयम पूछ रहे पहले किसी से संयम क्या है पहले बता दो बताते दयाना भाई अभी सूत्र बताए थे जो हमको धारणा ध्यान समाधि समाधि के पहले दो भूमिया बताई उसके बाद तीसरे स्थिति में समाधि बताई पहले तो धारणा होगी धारणा का मतलब ये कहा है किसी देश काल वस्तु के सीमा में चितवृत्तिया निरोध होना यह सुना ठीक सुना, सुना किसी भी देश वस्तु के सीमा में चितवृत्तियाँ निरोध हो जाए इसको क्या कहा धारणा नाम दिया तथा प्रत्येकतांतम ध्यानम उसका निश्चित बिंदु में यदि चित्तवृत्तियां निरोध होते हैं उसका नाम दिया ध्यान तप्र अर्थ निर्भाषम वो ध्यान का जो अर्थ है वो भर रहे सोलू पशुनिर्मिति समाधि की तो उसका अर्थभर शेल रहे और स्वरूप कुछ न रहे उसको समाधि नाम दिया ऐसा लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा लिखा है लिखा हुआ है अदालत है? ठीक है तीनों का तीनों कोई को चर्चा ये तीनों चीज एकत्रित होने से संयम ऐसा लिखा है और कई बात इस मुद्दे पर कोई भी कुछ भी पूछ सकते हैं किन्तु उसमें उसका सम्मान के साथ ही समाधि अब जो प्रक्रिया बताए है उस प्रक्रिया के सम्मान के साथ प्रश्न किया जाए उसका उत्तर है बाबा बाबा आपने समाधि के बाद प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए संयम किया कैसा तो आपको किन प्रमाणों की आशा थी जिनकी आशा से आपने संयम किया वो बता कि मूल कुछ जिज्ञास थी उनके उत्तर की तलाश थी उसके लिए आप साधना प्रक्रिया में आए साधना नहीं मिले फिर आ, उसका जिक्र के आप उनको जो पांच योग दर्शन उसको देखा दे। योग सूत्र देखें दे। उसमें विभूति पाद में बहुत तरह के संयम का जनरन है ऐसा संयम करेंगे ये मिल जाएगा ऐसा संयम करेंगे ये मिल जाएगा उसमें जो प्राप्त करने वाली थी वो आपकी नहीं रही कुछ पानी की इच्छा थी नहीं फिर जो अज्ञात को ज्ञात करने की बात थी उसका कुछ सूत्र मिला उसी सूत्र में उसको उस पर आपने थोड़ा उलट करके देखा समाधि वो तो तो तो जो प्रणाली बताई थी संयम का उसको उल्टा किया क्रम को तो आपको कुल मिलाकर व्यापक में वो अभी जिक्र नहीं आ चुकी, सारा इस समय तो ये इस तरह का ऑप्शन ही तो थोड़ा नए लोगों को ध्यान में रखते बात आ जाए उतनी बात थी संयम रहे क्षमता मैं रखता हूँ जिज्ञासा क्या ये समाधि और संयम की जरूरत है इन लोगों को भी इस दिशा में वो ये आपका कहना पूछना है क्या हर व्यक्ति को समाधि संयम करना जरूरी है आपका क्या कहना है पूछ रहे हैं ये प्रश्न ये ऐसा प्रश्न कर रहे हैं उसमें हमारा अंतिम निष्कर्ष यह है हर व्यक्ति संयम के लिए इच्छा तो कर सकता है हम मुझको समाधि हुई है समाधि को मैंने देखा है समाधि के बाद संयम को देखा है उसका फल भी हमारे पास है इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है समाधि की समाधि के बाद वो हम पाए हैं इसके बावजूद आप पूछोगे हमको समाधि होगा कि नहीं होगा हम नहीं कह सकते आपको समाधि होगा समाधि होने का कामना है मैं कर सकता हूँ मेरे गुरुजी भी वैसे ही कामना ही किए थे मैं भी आपको यह नहीं कह सकते कि आपको समाधि होगा एक बात मैं यहां गिर पड़ते हैं अब उसके बाद आपका संकल्प समाधि होना है समाधि होने के लिए आपके पास कोई निश्चित मुद्दा ना हो आपको समाधि होगा ऐसा हम रेकमेंड नहीं कर सकते वह निश्चित मुद्दा को पाना कितना सब लोग उनके लिए संभव है आप ही सोच लो निश्चित मुद्दा चाय पीने के लिए काफी पीने के लिए तो होता नहीं प्रचलित होता है वो प्रचलित है उन सावे, सावे, उन मुद्दे के आधार पर आपका समाधि होना नहीं है प्राप्त हो गए मुद्दा का ध्यान फिर, फिर बाद जो मुद्दा हो अध्ययन में नहीं आया हो ऐसे मुद्दे को आपको तलाशना होगा वो यदि हो पाता है आ, हम कहते हैं तब कहते हैं समाधि संभव है और स्वयं भी संभव वह <laughs> तो, तो बात अच्छा हर व्यक्ति की सोचने की मुद्दा हर व्यक्ति समाधान समृद्धि सुखपूर्वक जी सकता है जीता है जी सकता है मैं जीता हूँ मैं स्वयं प्रमाण हूँ हम जीते ही हैं आपने इस थी? शोध में ठीक है पूरी जिंदगी अस्सी साल की खर्च कर दी और हमारे पास अभी समय बहुत थोड़ा है बाकी है तो ऐसा कोई शॉर्टकट मेथड नहीं निवेदन तो किया है अध्ययन अध्ययन में पठन में क्या हमने देखा है हर शब्द के अर्थ होते हैं वो अर्थ के रूप में वह अस्तित्व में वस्तु होता है वस्तु का बोध होने पर हमको समझ में आया इसको हम कहते हैं अध्ययन हर शब्द का अर्थ होता है अर्थ के स्वरूप में एक वस्तु होता है अस्तित्व में जैसा पानी एक शब्द है पानी एक वस्तु है शब्द पानी नहीं है यह आपके सामने है इसी प्रकार हर, हर शब्द का अर्थ में एक वस्तु होता है वस्तु स्वयं अस्तित्व में होता है वो अस्तित्व में वस्तुबोध होने से हम अध्ययन मानते हैं वस्तुबोध नहीं होने से उसको अध्ययन नहीं मानते हैं ठीक है ना? मेरा मेरा निश्चय यह है इसमें आप सहमत हो पाते हैं पहले पठन उसके बाद अध्ययन अध्ययन के लिए जो हमने जो उपक्रम प्रस्तुत किया है ये परिभाषा विधि प्रस्तुत किया परिभाषा विधि में क्या किया हर वस्तु को परिभाषित करने पर जो वस्तु बोध होने की सुगमता बनेगी इस आधार पर एक परिभाषा विधि बनाया जैसा एक मिसाल एक धर्म एक शब्द ठीक है न धर्म के बारे में पहले वो एक उसके धातु के आधार पर एक परिभाषा दिया है धार ये परिभाषा दिया उसको शंकराचार्य ने व्याख्या दिया है वो बोलने वाला है पहनने वाला है ऐसा व्याख्या दिया है और उसके आधार पर ही गीता में भी ये कही है सर्वधर्मा परित्यज्य मां एकम शरणम व्रजा अहम तवाम सर्व पापे भ्यो मोक्ष माशुचा यह लिखा है इसका क्या तात्पर्य होता है धर्म जो है ना त्यागना वाल व्य भी है ऐसा रिप्रेजेंट किया है अब उसके बाद क्या बात है इस ढंग के विज्ञान का विकल्प हुआ ज्ञान का विकल्प हुआ मानव धर्म का विकल्प हुआ इन तीनों एकत्रित होने से मानव ज्ञान होगा। मानव जीने के लिए मानव जी करके अपने धर्म को प्रमाणित कर सकता है, सुखी होने का धर्म को प्रमाणित कर सकता इतना ही बात उसके लिए कहा समाधान के साथ समर्पित तो मा, मानव लक्ष्य में क्या होता है जीवन लक्ष्य मानव लक्ष्य मानव लक्ष्य में जीवन का और शरीर का दोनों का लक्ष्य जीवन में जो है न केवल जीवन का लक्ष्य है जीवन में जीवन सुखी होने की लक्ष्य है मानव में क्या है सुखी होने का भी लक्ष्य है और उसके साथ शरीर का शरीर की आवश्यकता के बारे में भी लक्ष्य है तो उसके आधार पर कहा समाधान समृद्धि अभा सहस्तित्व प्रमाण सहित मानव मानव लक्ष्य पूरा होता कैसे संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था के रूप में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में प्रमाणित हो पाता है हम यदि ये बात को अपनाते हैं परंपरा बनाते हैं एक अखंड समाज की रचना होगी समुदाय चेतना में कभी भी आदमी समस्या से मुक्ति पाएगा नहीं ना पाया है समुदाय चेतना विधि से एक भी आदमी समाधान पाएगा नहीं अंततः तो अंतर तो तो तो तो कहा जाएगा तीन वह भावर बताया छल कपट दमो पाखंड द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध और तीसरा सामदान भेद दंड पहले से सब तीन भावर में हम फंसते हैं या कम से कम एक भावर में तो फंसते फंसते हैं। उसका क्या प्रमाण कोई ऐसा समुदाय नहीं होगा जो कि जो सीमा सुरक्षा के से मुक्त होकर अपना समुदाय को सुरक्षित रखने का व्यवस्था दिया हो सोचा हो समझाया हो समझा हो श कर लीजिए कोई ऐसा समुदाय नहीं इस धरती पर इसको क्या किया जाए तब क्या हुआ? तो अखंड अखंड रूप में मानव समाज को पहचानना है ये एकमात्र रास्ता रह रा गया वो इस विधि से आता है जैसा आप हम सोचें जिसको सर्वशुभ के लिए सोचेंगे तो यही रास्ता है अध्ययन सर्वशुभ के लिए सोचते हैं समाधान समृद्धि और भय सहस्त विधि है इसके लिए अध्ययन विधि एकमात्र रास्ता है अध्ययन के लिए पूरा वस्तु को रखा ये आश्रय निर्णय किया ये बेहतर योजना शिक्षा संस्कार योजना ग्राम स्वराज्य योजना इन तीनों पर बाबा की प्रस्तुति फिर हो जाएगी हाँ। सवाल और तो है तो ठीक है लेकिन बाबा की इन तीनों जो योजनाएं हैं इन पर एक प्रस्तुति अब होनी है उसको गायें कोई भी शब्द होता है उसका निश्चित अर्थ होता है अर्थ अस्तित्व में वस्तु का स्वरूप में होता है ये बात पहले पढ़ता है कि नहीं पहले पढ़ता ये पहले पढ़ना चाहिए हो गया हो गया पर्याप्त न बात पहले पढ़ना चाहिए हर शब्द में हर शब्द होता है उस शब्द का कोई अर्थ होता है उस अर्थ का स्वरूप में अस्तित्व में वस्तु होता है ये सिद्धांत पहले अपने तो समझ में आना ठीक है न ऐसा यदि समझ में आता है अपन यह मानते हैं शिक्षा एक बात है शिक्षा का क्या मतलब है सत्य शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होना शिक्षा शिष्टता क्या है भाई तो परम सत्य रूपी सहायत्व तो को प्रकट करने की वो प्रणाली है उसका नाम है शिष्टता समाधान रूपी सर्वसुख का स्रोत है सूत्र है उसको प्रकट करना शिष्टता है और सबके लिए भरोसा आने के लिए जो व्यवस्था है उसका नाम है न्याय न्याय को प्रकट करना शिष्टता है तो उसी प्रकार नियम नियंत्रण संतुलन को प्रकट करना शिष्टता है छह भाग होता है परम सत्य रूपी सहायस्तों को प्रकट करना तो प्रकट करना मन प्रमाणित करना जीना बोलना और समझाना तीनों चीज आता है तो प्रकट हो जीना प्रकट होना जीने के रूप में बोलने के रूप में प्रकट होना समझाने के रूप में प्रकट होना तब तो तो हम हम शिष्ट व्यक्ति होंगे इसी प्रकार जो न्याय को समझाना शिष्टता है न्याय में न्यायपूर्वक जीना शिष्टता है नहीं ऐसा इसका अर्थ होता है शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होना शिक्षा है ये पहले पढ़ता है समझ में आता है कि नहीं आता है कहे भाई कोई, कोई एक दो व्यक्ति बताओ समझ में आता है कि नहीं आता है, आता है। क्या कहना शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होना शिक्षा है समझ में आता है कह रहे हैं कि नहीं आता है कह रहे हैं ये बात ये शिष्टता हमको चाहिए कि नहीं चाहिए पूछा जाए तो क्या निकलता है चाहिए, चाहिए। यही निकलता है अशिष्ट होना कोई रेकमेंडेशन कर ही नहीं सकता <laughs> कोई भी आदमी इस पर इस बात का प्रस्ताव नहीं कर सकता कि अशिष्ट होने के लिए अशिष्ट होते हुए भी नहीं कर सकता होते हुए भी नहीं कर सकता यही प्राण संकट है <laughs> ये बात अहसास है इसीलिए हमको शिष्टता के प्रति स्वीकृति है इसी आधार पर हम मानते हैं कि हर बच्चे को स्वीकृति है इसीलिए शिक्षा के लिए हम प्रेरणा देते हैं तो संस्क, उसमें संस्कार हुआ शिक्षा से संस्कार आया क्या संस्कार आया भाई और हम शिष्टता पूर्ण विधि से सत्य को समाधान को न्याय को नियम को नियंत्रण को संतुलन को, को प्रकट करते हैं इतना ही बहत विद्वान हुए इसका क्या प्रमाण हम शिष्ट हो गए सटीकता से प्रस्तुत होने वाले हुए शिष्टता का मतलब सटीकता से क्या प्रस्तुत कर देंगे भाई एक तो हुआ छह बात यह और पांच बात यह क्या चीज चार समाधान समृद्धि अभय सहस तत्व प्रेजेंट करेंगे और नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सबके को प्रस्तुत करेंगे ये कुल मिलाकर के ग्यारह मुद्दा है इन ग्यारह ग्यारह मुद्दों को प्रस्तुत करना यह शिष्टता का वैभव है इसकी जरूरत है कि नहीं आप देखिए हर व्यक्ति को जरूरत है कि नहीं देखिए यदि है इस पर अपने को प्राणपण लगाकर के और मानव कुंड में एक लोकवाचीकरण करने की कार्यक्रम को अभियान को अपनाना चाहिए ठीक है शिक्षा का मतलब यह है ऐसी शिक्षा देने पर क्या मिलती है व्यवस्था मिलती है व्यवस्था का मूल स्रोत शिक्षा है।, है ना न व्यवस्था का आगे करी क्या है दोषा न्याय सुरक्षा एक कड़ी न्याय सुरक्षा क्या है अभी बताया ये छह और वो पांच मुद्दे को हम जब प्रमाणित करते हैं ये न्याय सुरक्षा का सूत्र है व्याख्या है हम जीने का प्रमाण है जीने का प्रमाण कैसा आया समाधान समृद्धि आ स्वास्थ्य के रूप में आ गए समझदारी के रूप में क्या आ गया तो ये छह बिंदु आ गए क्या चीज सत्य धर्म सा, न्याय नियम नियंत्रण संतुलन ये छह मुद्दे को प्रमाणित करते हैं यह हमारा समझदारी का प्रमाण हुआ ये समझदारी का प्रमाण होते समय में हम हमारे में क्या प्रमाण आ गया समाधान भी आ गया समझ भी आ गया अभय भी आ गया सहार भी आ गया ये कैसे आता है पूछे वो न्याय सुरक्षा में यह बात आती है कि हम अखंड समाज के सूत्र व्याख्या के रूप में जीते हैं तम, तब तब भय को पाते हैं समृद्ध होते हैं शांति को अनुभव करते हैं समाधान होता है सुख का अनुभव करते हैं और सहस तो को प्रमाणित करते हैं आनंदित होते हैं। यह, यह बात को देखा गया एकदम से सुख शांति संतोष आनंद जीवन का अपेक्षा है जीवन मूल्य है वो वो मानव लक्ष्य पूरा होने से जीवन मूल्य पूरा होता है इसको है ना ये तरह से परीक्षण भी कर सकते हैं निरीक्षण भी कर सकते हैं सर्वेक्षण भी कर सकते हैं निश्चय भी कर सकते हैं इन तीनों बात के लिए प्रस्तुत हो गए इसको करना न्याय सुरक्षा का मतलब हुआ मतलब न्याय सुरक्षा का क्या मतलब हुआ पुनः पुनरावृत्ति दो हम समाधान समृद्धि अभिशी सहजते तो प्रमाणित करने पर हम क्या हुए क्या हुआ हम शिष्टता को प्रकट किया शिष्टता पूर्ण विधि से हम शिक्षा का जो सारभ बात है उसको प्रस्तुत किया दूसरी विधि से क्या कह दिया तो हम सत्य और धर्म न्याय नियम नियंत्रण संतुलन को प्रमाणित किए यह विधवता का मतलब हुआ हम समझदारी का मतलब ऐसा हुआ जीने का मतलब ऐसा हुआ ये दोनों एक सूत्र के लिए एक दूसरे के लिए पूरक हो ऐसा यदि समझदारी आती है हम जीना बनता भी जीना बनता है तो ये समझदारी आती है। इस ढंग से मैंने देखा इसी धीरे से यदि जीना समझना समझाना यदि बनता है जीने देना जीना बनता है ये जीने देना जीना कैसे अब हम पहचानेंगे ये जैसा इसका एक मिसाल तो, मिसाल तौर तो पर सर सोचा जाए तो एक भारतीय मां एक एक, एक, एक, एक एक क्या क्या है रंगर पश्चिमी देश का मां एक भारतीय मां का तुलना किया जा सकता है अलंकार रूप में भारतीय मां अपने पास जो कुछ भी रहता है उसको बनाती है उसमें घर में आया हुआ अतिथि को प्राथमिकता देते हैं अतिथि को खिलाती है अपने पति, प, बच्चों को खिलाती है अपने पतिदेव को खिलाती है बचा हुआ गा तब जाकर के खाती है अभी भी ये अवशेष है अत्याधुनिक युग में हम प्रवेश करने के बाद भी ये बात अवशेष है कभी भी शेष है ये बात इसको आप सर्वेक्षण पूर्वक देख सकते हैं एक बात समझ में आ गया वही आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएंगे एक बार खाना बनाती है बनाना बहुत मुश्किल है फिर भी कोई बनाता है तो पहले अपने कैलोरी के लिए क्या चाहिए उसको एक टिफन में बंद करके रखती है उसके बाद अपना पतिदेव को खिलाती उसके बाद अपने पच्चे को खिलाते हैं। उनके कहा कोई अतिथि होते नहीं अतिथि होगा तो पेंट गेस्ट होगा उनके यहाँ अतिथि होते ही नहीं ये आपके पास सूचना के रूप में प्रस्तुत करने की बात ये भी देखिए ये भारतीय मां जीने देकर के जीने के रूप में है या नहीं प्रारंभिक रूप में मान लीजिए यह बात प्रमाणित होता है कि नहीं और वही चीज जो विदेशों में हम चले जाते हैं हम जीना जीने देना ये आता है विदेशों में मां का स्वरूप जीना जीने देना आता है भारतीय माँ में क्या आता है जीने देना जीना आता है इन दोनों में अंतर दिखता है नहीं दिखता है प्रभु जी मेरे दिखता है दिखता है, दिखता है दिखता है दिखता है तो ये जो जीने देना जीने में मानव का सव, जीने देकर जीना मानव का सौभाग्य है और जीने जीना जीने देना मानव का दुर्भाग्य है hmm. कई सा इसको ऐसा बताना जायजा सा है मत्स्य न्याय मानव न्याय के तुलना में मानव न्याय हुआ कि जीने देना जीना मत्स्य न्याय हुआ जीना, जीना जीने देना तो बड़े मछली छोटे मछली को खाता है फिर बचाओ और छोटे मिश्री के साथ खेलता रहता है कह के लिए कल खाने के लिए <laughs> बात <बता रहा>। <laughs> कै के लिए खेलता है भाई <laughs> कल खाने के लिए खेलता है हम सब पिंजरे में देख रहे वो वो हो वो भी आप लोगों को अनुभव होगा बात है वही चीज यहां आता है जीने देना जीना क्या होता है हमारा तबन हमू अर्थ का हम सदुपयोग करते हैं और प्रयोजनशील बनाते हैं उस स्थिति में जीने देना जीना बनता है वहां क्या चीज है तो दूसरे का तनमन धन रूपी अर्थ को शोषण करने के लिए जीने देना पहले जीना जीने देना कब उसके लिए अपन क्या पहले सूत्र पड़ा तीन धावार पड़ा द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध विधि से जीना जीने देना आता है समाधान समृद्धि अभि साहस्त विधि से जीने देना जीना आता है अब किस प्रकार से जीना है आप हम निश्चय कर लें अपना अपने सोच विचार है इस ढंग से हमारा शिष्टता शिष्टता का जो निश्चित स्वरूप जीने देना जीने के स्वरूप में हम देखा है ठीक है तो शिक्षा से क्या मिली शिष्टता शिष्टता से क्या प्रमाण हुई जीने देना जीना इस ढंग से हम हम अपने तर्मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग सुरक्षा करते हुए और प्रयोजनशील बनाने का प्रमाण प्रस्तुत करते ये होना चाहिए ठीक है, ठीक रहेगा या द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध से जीना ठीक रहेगा आप सोच लीजिए ठीक होंगे इस ढंग शिक्षा का महिमा तो हम जीने देकर जीने में पहुंचाता है क्या शिक्षा मानव संचेतनावादी शिक्षा न तो व्यापार शिक्षा अभी हमारे पास जो कुछ भी शिक्षा है व्यापार शिक्षा है इसमें तो शोषण निश्चित है शोषण किए बिना हो ही नहीं सकता व्यापार शिक्षा ठीक है अभी उसके बारे में आगे की कड़ी आती है शिक्षा के बाद न्याय सुरक्षा के बाद शिक्षा संस्कार लोक शिक्षा तो लोक शिक्षा हाँ। लोक शिक्षा के बारे में जिक्र किया है लोक शिक्षा का जिक्र ऐसा आती है हमारे परंपरा में बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा के ना हो ऐसा भी संभावना हम स्वीकारे हैं पढ़ा लिखा ना हो ऐसा भी मनुष्य हैं बहुत संख्या में हैं इस बात कौन स्वीकार है ऐसे लोगों के साथ हम मानते हैं लोक शिक्षा की बात हो जाए एक तो एक खाका दूसरा खाका यह है जो अभी साहसिक्वी मानसिकता मानव चेतनावादी मानसिकता और मानवीयतापूर्ण तो मानसिकता में अभी मानव नहीं आया है इसीलिए लोक शिक्षा दो विधि से लोक शिक्षा का प्रारंभविक लोक शिक्षा का योजना बनी अभी जो दोबारा बताया मानव जो मानव चेतना में नए प्रवेश हुआ है इसीलिए चेतना के प्रति मानव चेतना के प्रति सूचना के रूप में लोक शिक्षा देना जरूरी है लोक शिक्षा के बारे में क्या दिया जीवन विद्या कार्यक्रम दिया जीवन विद्या में क्या होती है अब स्वयं का स्वयं का स्वरूप अर्थात जीवन का स्वरूप साहस्त्रपूर्वस्तित्व दर्शन का स्वरूप और मानवता पूर्ण आचरण का स्वरूप के प्रति कुछ सूत्र को सूचना के रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है ये सूचना के आधार पर हर बड़े बच्चे और बुढ़े सबके साथ एक उत्साह जगता हुआ देखने को मिला पहला बार। सबके सभी आयु वर्ग में उत्साह जगता हुआ एक बात को देखा गया इसको बारंबार अजमाया गया बारंबार ऐसे ही स्वरूप निकला उसके बाद इसको लोक शिक्षा नाम दिया ठीक दिया नाम गलत दिया, दिया। मैंने जीवन विद्या एक लोक शिक्षा के रूप में पर्याप्त स्वरूप है इस लोक शिक्षा के आधार पर शिक्षा के ओर गति बन सकती है शिक्षा के ओर गति बनने पर शुष्टता पूर्ण दृष्टि उदय होती है शुष्टता पूर्ण विधि दृष्टि उदय होने पर जीने जीने का अभ्यास होता है ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आप सोच लीजिए बात बात पर अपने आपको तोलना है तो आगे ग्राम स्वराज्य योजना हाँ। अब चौथा मुद्दा है ग्राम स्वराज्य योजना ग्राम स्वराजी योजना के बारे में ये बताया जाता है जिसमें शिक्षा संस्कार भी हो है ना न्याय सुरक्षा भी हो और उत्पादनकारी भी हो प्राना, विनिमय प्रणाली भी हो और स्वास्थ्य संयम कार्यक्रम भी हो ये पांचों एकत्रित होने से हम ग्राम मोहल्ला में के स्वराज्य योजना नाम लिया स्वराज्य का क्या मतलब है भाई, भाई? स्व मतलब का मतलब है मनुष्य का वैभव का योजना मानव वैभव का योजना जागृत मानव वैभव का